आ, नमस्कार मित्रों, आज तारीख है 22 जुलाई रविवार, 22 जुलाई 2012। ये एक शॉर्ट वीडियो है, पांच-दस मिनट का ये है, और एक अर्जेंट रिक्वेस्ट है आप सब वॉलेंटियर्स को। आप सब वॉलेंटियर्स को अर्जेंट रिक्वेस्ट है। आप जानते हैं कि दो एक दिन पहले मनमोहन सिंह और सुरपंखा गांधी, इस सु एकदम बेबुनियाद केस है, बकवास केस है, पर अब हम क्या कर सकते हैं? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उत्तरांचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को जितनी हो सके उतनी जल्दी फोन करें, एसएमएस करें, ईमेल करें, और यदि आप द, द, उसके उनके घर के 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की एरिया में रहते हैं, तो उन्हें प हाई कोर्ट के चीफ जज के पास पावर है कि वो एसपी को, सीबीआई के एसपी को या सीबीआई के डेप्यूटी डायरेक्टर को फोन करके घर पे बुला सकता है और आदेश दे सकता है कि 15 मिनट के अंदर इस आदमी को बेल में जानी चाहिए और अभी हमारे पास रास्ते तो बहुत सारे हैं पर अभी अर्जेंट रास्ता जो मुझे 10 एक मिनट ये पूरा केस जैसे कि आप जानते हैं कि सीबीआई डायरेक्टर को ने सुरपंखा गांधी और मनमोहन सिंह के कहने पे उठपटान केस बना दिया और हाईकोर्ट के जो लोअर कोर्ट के जज हैं उसको धमकाया होगा कि भाई बेल नहीं देनी है बेल दिया तो हम तेरे को भी जेल में बंद कर देंगे जैसे किसी एक जज ने बीजेपी के � どうしても、あなたはあなたはあなたはあなたはあなはあなたはあなたはあなたははあなたたはあはあなたはあなたはあなたたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはたはああなたはあなたはあなたはあなたはあなはあなたあなたはあなたはあなたはたはあなたはあなたはあはあなたはあなたはあなたはあはあなたはあなたははなたはあなたたはあはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなはあなたはあ Long term solution इसका मैं ये देखता हूँ कि हमें प्रधान मंत्री से जनान दोलन के द्वारा और ये हमें उस पे विवश करना चाहिए कि वो गैजेट में गैजेट यानि जिसके उपर सरकार चलती है इसे गैजेट कहते हैं गैजेट में Right to Recall CBI Director डाले या तो गैजेट में Transparent Complaint Filing मेरा रेफरेंस मटेरियल आपको मिलेगा राया राहुल मेथा .com/slash/301.com राहुल मेथा .com/slash/301.html फिर से रिपीट करूंगा राहुल मेथा .com/slash/301.html इसमें सेक्शन 1.3 में ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट फाइलिंग प्रोसीजर है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पे दबाव डालना चाहिए कि वो T.C.P को गैजेट में छापे और उसके द्वारा हम राइ प्रोसीजर को गैसेट में छपा सकते हैं और इस तरह से एक बार राइट टू रिकॉल सीबीआई डायरेक्टर आएगा तो सीबीआई डायरेक्टर की ऐसी उटपटांग बकवास केस फाइल करने की हिम्मत नहीं होगी और राइट टू रिकॉल लोअर कोर्ट जाज आएगा तो लोअर कोर्ट भी ऐसे उटपटांग केस आएंगे तो बेल दे देगा तो ये ल अभी हम क्या कर सकते हैं आज की तारीख में आज की तारीख में हमें ये करना चाहिए कि हम हाई कोर्ट के चीफ जज को रिक्वेस्ट करें कि वो जल्दी से जल्दी बालकृष्णन आचार्य बालकृष्णन जी को बेल दे धन्यवाद